घूवर विमल यश जो रायक फल चारुश्यागर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गोलब भाई सब संदन की रे <coughs> संख्या एक सौ के बाद गयी सुन गारी मलिन दरिद्र दुखारी।, दुखारी गई काल कछु संपति पाई, पाई। तानिकौं शंभु का शिव काई विप्र एक बैदिक सेव पूजा सदा काजुन दूजा परम साधु परमारत विंदक शंभुपाशक हरिंदको मई कपट समीता दयालय ज दयालयत नीतिता बाह्य जम्रदेख मुही की विप्रपावपुत्रकई तो शंभ मंत्र मुहि दुज वर दीना शुभपदेश विधि विधि की जपौ मंत्र शिव मंदिर जायी हृदय नम भयामी तेकायी मैं खलमल संकुलमती नीच जाति बस मो जन दुज देखे जरू कर विष्णु कर द्रो गुर मोहि प्रबोध दुखित देखी आचरण मम तो हम ही उपजये अति क्रोध तम भी नीति की भावई। भाव राम चंद्र की पवन सुत हनुमान की अब की अपने की की अपने कथा सुना रहे हैं हैं कहते शरीर कैसे प्राप्त हुआ उसके पहले जानने की पहले जानने आवश्यकता है कि क्या थे उन्होंने तो बताया कि हम पहले कई कल पहले हम अयोध्या में हमारा जन्म हुआ और अयोध्या में रहते रहते कलयुग भी आया और फिर उस कलियुग का प्रभाव भी वहाँ देखा और फिर कलियुग में ही उसी समय अकाल भी पड़ गया अयोध्या में तो फिर वो स्थान छोड़ कर के हम वहां से उज्जैन चले गए उज्जैन में अब क्या हुआ <coughs> उसकी कथा वहां की बताते हैं कहते गय उजैनी सुनोरी सुनो मैं उज्जैनी पहुंचा और फिर दीन मलीन दरिद्र दुखारी अब जब पहुंचे तो हमारी ये दशा थी मैंने यहाँ अकाल के कारण से जाती थे तो उसके कारण दीनता आ गई थी मलिनता मैने उदास रहते थे दरिद्र थे और दुखी थे ये सब दशा थे मैंने उसमें अकाल के कारण से दरिद्रता और मन में उदासनता दीनता सब ये सब लेकर के ये दशा लेकर के हम उज्जैन में पहुंचे गये काल के कशु संपत्ति पाई लेकिन वहाँ रहे कुछ परिश्रम किया कुछ कार्य किया तो से धीरे धीरे करके खाने पीने को मिला और स्वस्थ हो गए थे तो कृतज्ञता में भी धीरे धीरे करके और पेट भरने का साधन कुछ बन गया तो कुछ काल के बाद कुछ सम्पत्ति प्राप्त हो गये कुछ संजय कर लिया और खाने पीने के बाद में। तो जहां पुण्य करो शंभ सेवकाई और फिर वहाँ उज्जैन में भी हम भगवान शंकर जी के भक्त हो गए वहाँ भी सेवा करते रहे ये बात पहले बताई थे अयोध्या में थे तब भी ये भगवान शंकर जी के भक्त थे वो भक्ति की भावना इनकी बनी रही और जब उज्जैन में पहुंचे तो वहाँ पे महाकालेश्वर का मंदिर वहाँ उज्जैन में भगवान शंकर जी के बहुत भक्त तो फिर तो इनको वहाँ शंकर जी की भक्ति और प्राप्त हुई और शंकर जी के मंदिर में ये जाने लगे वहाँ शंकर जी की पूजा भी करने लगे तो कहते वैदिक से पूजा और करे सदा कई काज ने जूझा कहते वहाँ एक वितिप्र मिले ब्राह्मण देवता मिले वे कैसे थे एक वैदिक माने वैदिक जितने तो वेदों का ज्ञान रखने वाले वित्र मिले वेद अध्ययन भी करते थे ज्ञान मान थे शंकर जी की भी पूजा करते थे बस ये शंकर जी की आराधना पूजा करते रहते जो उपासना करते थे और वैदिक अध्ययन करते थे जो ज्ञानमान भी करते थे वो ऐसी वित्रभा मिली परम साधु परमार्थविंदक और वे बड़े ही साधु स्वभाव के भी थे स्वभाव उनका बड़े ही मधुर स्वभाव था साधु स्वभाव मैंने उदारता भी उनमें दूसरे का हित कल्याण करना साधुता का मुख्य लक्षण है वो भी उनमें था और परमार्थ बिंदक और परमार्थ तत्व को जानने वाले थे मैंने ये जानते थे परम ब्रह्म परमात्मा ये सर्वोपरि है और उसी से सारे जगत को की उत्पत्ति हुई जी उसी के सत्याधीन है ये सब उनको परमात्म तत्व को जानते थे परमार्थ बिंदक और श्र उपासक और उपासना में शंकर की उपासना करते रहते थे और नहीं हरि निंदक और हरि की निंदा नहीं करते थे मैंने विष्णु भगवान के निंदा नहीं थे हरि और हर इन दोनों का उनके दोनों के ही माने भक्त थे उपासना भले ही शंकर जी की करे लेकिन भगवान विष्णु की निंदा नहीं करते थे माने सिद्धांत ही है जैसा कि की विष्णुदेव करते थे वैसे ही कि माने शंकर जी की अगर उपासना करे तो हरी नारायण जैसे है उनका विरोध न करे जो नारायण के अगर उपासना करे तो शंकर जी का विरोध न करे उपासना उपासक जो है वो जो ये ध्यान रखे कि परमात्मा एक ही है वही हरी भी है वही हर भी है दोनों एक ही तत्व हैं जो, है जो विभिन्न रूपों में उपासकों के लिए उपलब्ध हैं तो जिसकी उपासना करे तो उसी में प्रीति रखे लेकिन दूसरे में दूसरे देवताओं की निंदा न करे एवं में कपट था। अभी तो अभी भी कहते हमारा स्वभाव गड़बड़ था हम उनकी सेवा तो करते थे वे हमको वे हमको शिक्षा देने लगे उपदेश देने लगे गुरु की समान कार्य करने लगे साधु स्वभाव के कारण तो हम भी उनकी ही सेवा करने लगे लेकिन ले। कपट बंद रहता अधि साधकों की प्रारंभिक जीवन में इस प्रकार की स्थिति होती है कालभूषण ये भी दिखाते हैं कि लेको तो पूर्व काल में हमारे ऐसी दशा थी अब कालभूषण अब चाहे जितने ज्ञानमान हो गए हों भगवान के परम भद्ध हो गए हों लेकिन जीव सदा से ऐसा ही होता नहीं है वो अपनी यात्रा पूरा करता हुआ चलता है तो पहले उसमें अज्ञान भी होता है दोष भी होते हैं दुर्गुण भी होते हैं है, कन्या होती है तो ये अपने कालभूषण अपने पूर्व जीवन में बताते हैं हम ही थे तो समय हम उसकी हम सेवा भी करते थे गुरु की तो कपट हमारे मन में रहता था कपट समय था कपट के माने ये कि ऊपरी रूप से तो उनकी सेवा कर देते थे लेकिन मन में उनके प्रति श्रद्धा नहीं थी ये कपट हो गया ऊपर ऊपर से तो उनकी जो है वह वंदना कर ली हाथ जोड़ लिए आदर कर दिया लेकिन कहा ये भी क्या है कुछ नहीं अपने मन में समझते रहे कुछ नहीं जा जा इस प्रकार ऐसी उनके अनादर भाव अपने मन में स्वच्छता का भाव उनके अपने मन में बना रहता था नीति नीचे इसलिए दयालु थे दया करने वाले अब उनको भले ही पता लगा हो कि इसके की इसके मन में कपट रहता है तो भी उन्होंने उसकी कपटता की तरफ ध्यान नहीं दिया दया भाव उनमें था तो उनको तो यही लगा की कि किसी प्रकार से इसका कपट दूर हो दो दुर्गो इसके दूर हो ये सोचते रहते थे वो ये उनका दयाल स्वभाव था तो दु दयाल अति नीत निकेता वे नीच के निकेत थे माने नीच को जानने वाले थे नीच के ज्ञाता थे तो जैसी नीच ही उसी प्रकार की शिक्षा देते थे यहां नीच के सीमित अर्थ में नीट शब्द नहीं है वो भी है भी, लेकिन आगे भी है उससे आगे नीति तो वैसे धर्म से भी एक छोटा शब्द है जिसमें जिसमे इस जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका निश्चय कराने वाला है उसे नीति कहते हैं लेकिन नीत ही विकसित होकर के फिर धर्म बन जाता है धर्म नहीं और आगे बढ़ करके फिर परमार्थ भी बन जाता है तो इस तो प्रकार से नीति कभी कभी परमार्थ कर जाती है जब ये पूछा जाए की भौतिकवादी होना अच्छा है या आध्यात्मिक होना अच्छा है आध्यात्मिक जीवन बहुत लोग लोकप्रिय हैं वो कहां तक ठीक है तो कहेंगे नीत तो यही कहती है कि भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन श्रेष्ठ है और उसमें प्रवेश करना चाहिए क्योंकि देखो तो नीच शब्द यहां भी प्रयोग में आ जाएगा तो ये नीत सिद्धांत कैसे प्रयोग करते हैं तो नीच निपुण से मान सिद्धांतों के तत्वों के राष्ट्र को सबको जानने वाले थे ये तो वो हमको समझाते रहते थे शिक्षा देते रहते थे बाहिज नम्र देख मुही बाहिज माने बाहर रूप से बाहरी रूप से का दिखाई दी जब देखा कि हम बाहरी रूप से नंबर है भीतर से कपट है भीतर से बात सुनते नहीं मानते नहीं है और उसको दिप्र को जो है कोई बहुत बड़ा मानते भी नहीं है लेकिन ऊपर ऊपर से उनके प्रति जो है वो नम्रता दिखाते थे तो जब उन्होंने दिजने देखा नम्र स्वभाव का है सेवा कर रहा है तो इनको लगा इसके बदले में हमें भी कुछ इसकी सहायता करनी चाहिए कुछ मार्गदर्शन इसको देना चाहिए इसलिए शिक्षा देने लगे तो बाहरी नम्र देख मुही विप्र पढ़ाओ पुत्र की वो विप्र हमें पुत्र की तरह पढ़ाने लगे मने बड़े प्रेम की तरह पढ़ाने के बने शिक्षा देने लगे क्या शिक्षा देने लगे वो आगे भी बताते है संक्षेप में बताते है कि क्या पढ़ाते हैं पढ़ाने के मैंने आई पढ़ाने की बात नहीं है अध्यात्म तत्व क्या है उपासना क्या है ये सब सिद्धांत जो वो उनको समझाने लगे तो वो कहते हैं कि की संभ मंत्रो द्विजयर दिन ना उन्होंने मुझे शंकर जी का मंत्र दिया अब देखो ये पहले से शंकर जी की पूजा कर रहे थे मंदिर में भी जाते थे ये करते थे तो इनकी देखा शंकर जी में भरती है और शंकर जी की सेवा कर रहे हैं तो फिर वित्र में इनको शंकर जी का मंत्र जखने के लिए दिया थी यह मैंने इनको मंत्र की दे दी तो ये हो गए कालपूस जीवन में वो थे तो शूद्र लेकिन उस समय जो ये हो गए शिष्य और वो भी हो गए गुरु तो गुरु शिष्य का संबंध इन दोनों के बीच में हो गया पहले जो कहा था की यह कपट के साथ उनकी सेवा करते थे एवं में कपट सं वो यहाँ आकर स्पष्ट कर दिया सिपाही की नम्र दे पाही की बाहर ऐसी नम्रता दिखाई दी तो ये कबल था भीतर से वो नम्रता का भाव ऐसा भाव था नहीं जिस ऊपर से दिखाते थे तो विपनि इनको जो है ये है मंत्र आदि दिए शुभ मंत्र मोहित और शुभ उपदेश विविध विभिद और किन्हा उपदेश मान जाती उपदेश है वो सब उनको तरह तरह के जितने उपदेश हैं वो भी दिए मैंने धर्म की शिक्षा भी बताई कि हर व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए सामान्य धर्म क्या है विशेष धर्म क्या है ये सब उन्होंने समझाए उपासना क्या है कैसे करनी चाहिए परमात्मा क्या, परमात्मा क्या है परमात्मा के नाना रूप शगुन रूप क्या है ये सब उन्होंने सब समझाते रहते बताते रहते उनको सुख उपदेश विविध विध की बहुत प्रकार से उपदेश दिया लेकिन जब वो मंत्र से वो मंदिर जाये ये बताया कि हमने उसमें जो मंत्र उन्होंने दिया तो वो तो स्वीकार कर लिया और शंकर जी का वही मंत्र हम मंदिर में जाकर के जपते थे। ही थे मालूम होता है इतना तो विधान है शंकर जी की उपासना करें तो शंकर जी का मंत्र भी होना चाहिए मंत्र भी किसी ही गुरु से प्राप्त हो जाए तो अच्छा है उसी मंत्र को लेकर के जपे ज़ित। और जपने का तरीका भी बताए शंकर जी में जैसे मंदिर में जा के जपते थे, थे ठीक ही था मंदिर में जाना शंकर की पूजा करना मंत्र का जग करना ये सब साधना में उत्तम मार्ग ये अच्छा है वैसे ठीक ही करते थे जब वो मंत्र से मंदिर जायी लेकिन कड़बड़ी क्या थी हृदय दम्भ हम देखाई बस ये सब अपराध सबसे बड़ा अपराध जो था ये था अब जो मन में कपट था उस कपट का भी कारण ये अहमी की अहम भी की अहम के बने मैं हूं अपने मैं पर मेरे अपने अहंकार का उनमें होना और अभिमान होना उस अपने में अभिमान का रखना और दम्भ होना अब देखो अहंकार की तो अहम प्रति है लेकिन उसके साथ साथ दम्भ भी जब दम्भ हो गया तो अभिमान जो है वो हो बा भीषण रूप धारण कर लिया दम्भ का तात्पर्य है कि यद्यपि इनके हृदय में धर्म जो सिद्धांत आचरण बताए गुरु ने वो इन्होंने स्वीकार नहीं किए उनको अच्छे नहीं लगे लेकिन ऊपर से ये इस प्रकार के दिखाते रहे कि हम शंकर जी के बड़े भक्त हैं हम गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले हैं हमारा गुरु भी है इस प्रकार से इन सबको लेकर के दम इस जब माना जो व्यक्ति जो गुण व्यक्ति में न हो वो प्रकट करे खाम खाम इस प्रकार का दिखावे तो उसे दम दे ज्ञान व्यान तो है नहीं लेकिन ज्ञानी होने का दम करे तो ज्ञानी की ऐसी बातें करेगा तो वो ज्ञान का दम हो गया भगवान की भक्ति है नहीं लेकिन भक्त होने की दम करे ऊपर दिखावा भक्ति का करे तो ये कहलाता तो कहते यही हमारा स्वभाव था उस समय धर्म समझते नहीं थे परमार समझते नहीं थे लेकिन हम ऊपर कैसा से खाते मन सब जानते हैं। तो अधिकारी तो तो अहंकार अब देखो विनाश का कारण अहंकार कैसे होता है इस कथा का भी पता चल जाता है बालकांड में भी दिखाया था वहाँ के अहंकार के कारण से नारद जी की दुर्दशा हुई वो कथा जी से अहंकार कीजिए दोषो का वर्णन करने के लिए उसकी बड़ी कथा सुनाई गई बीच में भी आता रहता है जैसे परसम जी थे वो में जब पहुँचे तो वो भी बड़ा अहंकार दिखाते रहे तो उस अहंकार के कारण भी उनको पश्चात बाद में हुआ पर आगे हुई उनकी पश्चात भी हुआ तो ये अहंकार व्यक्ति को जब वो पतन की ओर ले जाता है खानी पुती ओर से बाद में दुख पड़ता है दुष्परिणाम उसके होते है ये समझाने के लिए इस कथा में वो भी सम्मिलित है तो मुख्य यहाँ पर जो दोष है इनका जो है वो अहंकार है अहंकार के कारण से दम्भ हुआ दम्भ से इनका जो है कपट या पाखंड हुआ और ये ऊपरी रूप हुप कुछ है भीतरी रूप कुछ है ये सब प्रकार के इनकी विदा हुई गुरु होते हुए भी गुरु ने मंत्र देते हुए भी गुरु के उपदेश को श्रद्धा पूर्वक ही सुनते नहीं थे ये भी अभिमान के कारण जब व्यक्ति को अभिमान होगा तो उसको आगे बता देते हैं देखो जब व्यक्ति को अभिमान होता है तो वो उपदेश को शिक्षा को चाहे इतनी अच्छी शिक्षा दो वो सुनता नहीं है चाहे शास्त्र प्रमाण दे दो चाहे शास्त्र सुना दो चाहे जितनी अच्छी शिक्षा दे दो लेकिन उसको जो है वो सक्रिय नहीं लगती है अपने अहंकार के सामने वो कुछ स्वीकार कर पाता है तो कहते मैं खलमल संकुल मसी नीच जाति बस इसलिए कहते हैं कि की देखो ये सब सारे दुर्गुण मुझे आ गए अहंकार के कारण से मैं खल मन दुष्ट स्वभाव मेरा मन संकुल और हमारे मन भरा हुआ काम ये काम करो खादी विकार भरे हुए है तमुगुनी स्वभाव रिज गुणी स्वभाव ये सब हमारे अंदर खाई तो ये मन संकुल हो गए और मत नीच जाति बस मोह नीच और मत भी कुछ मती और वैसे ही जाति भी नहीं थी और मोह में खड़ा हुआ मैंने अज्ञान में खड़ा हुआ समझ में नहीं आता था की सत्य क्या है असत्य कोई सत्य समझता रहा जो की मान्यताएं गलत है गलत सिद्धांत है गलत नीतियाँ है उन्हीं को हम सत्य समझते रहे बस इसी प्रकार से इसी मोह में हम पड़े हुए थे और हरिजन सिद्ध देख जा रू जहाँ कहीं मुझे भगवान के भक्ति मिलते थे अब वित्र मिलते थे तो उनको देखे जरूर उनको देखे की जनता था मैंने क्रोध आता था जनना उसे उनके साथ में ईर्षा करना या उनसे उनसे वैर मानना तो उसे देखे दे जरूँ और करूं विष्णु कर द्रोह और भगवान विष्णु से द्रोह करते अगर इनके गुरु जो थे वो तो विष्णु भगवान की निंदा भी नहीं थे और इनको सिखाते भी रहते थे भगवान विष्णु की निंदा नहीं करनी चाहिए और उनसे नहीं करना चाहिए लेकिन इनके मन में भगवान विष्णु का द्रोह अब इस प्रकार से तो एक शंकर जी की पूजा करे दूसरे से द्रोह करे ये कोई नीति थोड़ा है ये तो नीति व्रुद्ध आचरण है लेकिन जब उसको समझाए कि देखो जो शंकर जी है वही भगवान विष्णु है दोनों में कोई भेद नहीं है तो जिन लोगों को अत्यधिक चाहे विष्णु भगवान में प्रीति हो चाहे शंकर जी में प्रीति हो तो वो ऐसी बातें मानते नहीं क्योंकि कैसे हो सकता है जो शंकर जी जो है वही विष्णु भगवान कैसे हो सकते हैं जो विष्णु भगवान वो शंकर जी कैसे हो सकते हैं क्यों क्योंकि उनके दोनों के रूप अलग अलग हैं उनके दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं दोनों के वास स्थान अलग अलग हैं दोनों ये कैसे हो सकते हैं बस ऐसे लेकर के बातों को वो उनकी बुद्धि को करती रहती है बहस करती रहती है गंभीरता तत्व रूप में दोनों कैसे एक है ये बात समझ में नहीं आती है तो ऐसे कहते है की ये समझ में न आने के कारण क्या है जब व्यक्ति के अंदर विकार होते हैं आंतरिक विकार होते हैं तो बुद्धि बैरमुखी होती है बहुमुखी बुद्धि ऊपरी ऊपरी बातों को महत्व देती है गहराई तक नहीं जा करके जहाँ एकत्र तो है उस गहराई तक बुद्धि जा नहीं पाती जहाँ जाकर के समझ ले कि ये सिद्धांत या ये मान्यता इस प्रकार की इनमें ऊपरी जो भीड़ दे दिखाई देते है इनमें कोई महत्व नहीं इनका मूल में इनका सबका सार एक ही सत्य एक तो ही है ये बात समझना बड़ी मुश्किल पड़ती जब बहुत चित्त हो शांत हो निर्विकार हो गंभीर हो तब समय में आता है और वे का विष्णु कहते हैं उस समय हमारी जो साई थी उस समय तो मैं दुष्ट खल मन, नीची जात बुद्धि विकृत ऐसा करके मैं था इसके कारण से सब बात मुझे समय में नहीं आती थी। व्यवहार का आचार दिखाते हैं जब वो सिद्धांत के रूप में तो भगवान विष्णु से इनका वेरवा लेकिन व्यवहार में क्या करते थे भगवान विष्णु के भक्त होते थे उनके साथ उनको देख करके जलते थे अरे साहब देखो ये तो ये तो रामानंदी तिलक लग लगाए हुए हैं ऐसा चारों तीस तीन त्रिकुम्ल तो है ही नहीं इसके मस्तक पर तो जिसके रामानंदी तिलक लग लगा हुआ हो त्रिकुम जिसके मस्तक में न हो वो दुष्ट है हीन है उसकी छानी नहीं चाहिए उसका मुंह देखना चाहिए ऐसी भाव वे उनकी बात ऐसी बुद्धि में इनकी हुई थी तो उनको जहाँ देख तो ले तो जी चलने लगे उनको रैसा कैसा बेकूट आदमी है विष्णु भगवान की पूजा करने वाला है ऐसे करके इनके उनको देखकर करके जरम अब इनको जाना कहाँ से ये जो दुझ थे उनको गुरु मान लिया उनका शंकर जी मंत्र ले लिया वैसे सुधार उनका क्या था जितने दुज है उनको देख करके ये चलते को देख के माने जितने ब्राह्मण होते हैं सब मूर्ख होते हैं जितने ब्राह्मण होते हैं सब स्वार्थी होते हैं ये सब के सब अपना अपना पेट भरना जानते हैं, बस ऐसे करके इनके मन में ब्राह्मणों के प्रति प्रकार की हीन बुद्धि और जब ब्राह्मणों को देखे तो उनको भूत उनको हृदय में जन्म उनको ऐसे लगे कि जैसे हम बड़े श्रेष्ठ है बताओ हमने क्या करनी है शूद्र होते हुए भी शूद्रता की जो हीनता है वो समय हमको पहचान नहीं आती थी अपनी हीनता तो लगती नहीं थी जो विप्र महान होते हुए उनमें हीनता दिखाई देती थी उनमें तमाम दोष दिखाई दे विप्रो में उनसे विरोध करें ये भाव प्रकार से वो समय था तो इसे मालूम होता कालभूषण स्वयं अपनी स्थिति का वर्णन करके ये दिखाते हैं कि देखो ये अच्छा नहीं था ये हम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे ये सब हमारे अंदर दोष थे भी और ये हमारी गलतियां भी लेकिन उस समय हमारी दुर्बुद्धि में समझ में नहीं आता मतहीन थी मत उस समय ये समझ में नहीं आता बात यह होती है जब बुद्धि में जिस प्रकार का जाता है जैसे जैसा प्रभाव बुद्धि में जो चढ़ जाता जो दिखाई देता है बस उसी को सही मानता है चाहे गलत हो तो भी सत्य मानता है बुद्धि की एक प्रकार से दो समझो या विशेषता समझो कुछ भी हो बुद्धि की रचना कुछ इस प्रकार की है कि बुद्धि में जो बात चल जाती तमुगुनी व्यक्ति को वही अच्छा लगेगा तमुष स्वभाव के अनुसार होगा रजुगुनी व्यक्ति की बुद्धि होगी तो उसका फिर दूसरा ही अच्छा लगेगा सत्युगुणी बुद्धि होगी तो फिर दूसरा ही अच्छा लगेगा किसी प्रकार के क्या सत्य है क्या असत्य है उसका विचार करने में भी सत्युगुणी बुद्धि का दूसरा निर्णय होगा रजुगुणी बुद्धि का दूसरा निर्णय होगा चमुगुणी बुद्धि का एक ही निर्णय होगा और तो जिस प्रकार की बुद्धि होगी वो ये समझेगा और भी तो मान्यता है और भी तो सिद्धांत आब कुछ वो सब कुछ ऐसे करके व्यक्ति की बुद्धि उसी बात की टिकी ये दिखाते है कि देखो उस समय हमारी विन बुद्धि में ऐसी प्रकार की जात मैं खल मल दुष्ट स्वभाव और मल इस प्रकार के मानसिक विकार अब देख करके किसी को देख करके तो वैसे नहीं जलना चाहिए चाहे कोई भी हो अरे लंगा डूला भी हो अज्ञानी भी हो मूर्ख हो तो भी उसको देख करके नहीं जलना चाहिए अरे सब भगवान की रचना पता नहीं कैसे कैसे कहाँ कहाँ करके क्या क्या करके कौन सी गति को प्राप्त हो गया है किसी पर गया भाव आ तो अच्छा लगे की चलो दया उस पर लगे लेकिन किसी को देखकर करके जले, उसको मूर्ख समझे उसकी निंदा करे ये तो समझदार व्यक्तियों के लक्षण में ज्ञानमान बुद्धिमान व्यक्ति जिन्होंने सत्संग किया हो जीवन के सही रूप को समझते हो और उनको जीवन जीने का सही तरीका सिखाया गया हो तो ऐसा नहीं करते गरीब किसी को देखकर करके हंसते नहीं किसी को देख करके निंदा नहीं करते ये तो सब बचतानी बात है बाल बुद्धि के शास्त्र कहते हैं जब की बाल बुद्धि है प्रकार से जैन करते रहते हैं कहीं किसी की निंदा कर रहे हैं कहीं किसी को स्तर कर रहे हैं कहीं कोई सिद्धांत जबरदस्ती पकड़ करके उसी को माना मत कर रहे हैं उसी हैं। के धरा पर उठाए हुए ये सब इस प्रकार का स्वभाव बचकाने का है जैसे की इनके कागूषण समय था ऐसी करके बहुत लोगों का होता रहता है तो साथ उन लोगो को सावधान करने के लिए ये कहता है इसीलिए कागूषण में कि हम अपू की कथा सुना रहे इसलिए सुना रहे हैं जिसको सुन कर के भगवान में धमकी आ जिससे कि दुर्गुण दोष व्यक्ति को समझ न आए और उसका व्यक्ति का भी उत्थान हो इसलिए कथा सुना रहे हैं, कोई अपनी कथा सुना करके कोई अपनी महिमा थोड़ा सुना रहे है अब जीवन का जब वो अपने दोषो का वर्णन कर रहे हैं, तो इसके माने कोई पाघ को इस बात का अहंकार अगर होता दंग होता पागभषण को तो ऐसी बातों को छिपाते है तो की हम पूर्व शुद्ध थे और हमारे स्थल मल थे कोई अपने मुँह ऐसी अपनी ऐसी दोषो का वर्णन थोड़े करेगा लेकिन जब उनके ऊपर से चित्त के ऊपर से जब आवरण हट गया सत्य ज्ञान का हो गया तब उनको समझ में आने लगा कि गलतियां हमने पहले की थी ऐसे और लोग ना करें इसलिए जो है वो कागजे बता दिया तो कहते हैं गुरु नित्र मोहि प्रबोध दुख से देखिए आचरण मन तो कहते हैं हमारा इस आचरण को देख करके गुरु वो पित्र जो थे दुखित थे गुरु नित्र मोहित प्रबोध वो रोज हमको शिक्षा देते रहते प्रबोध देते मन जान मन बोध मन सत्य ज्ञान क्या है क्या करना चाहिए ये समझाते रहते थे मनुष्य में संक्षेप में आ गया हालांकि वो बार बार कहते रहते थे कि विष्णु भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए मित्रों का दे अपमान नहीं करना चाहिए उनको देख के जमना नहीं चाहिए विष्णु भगवान के जो भक्त लोग हैं वो भी तुम्हारी प्रे है जैसे तुम भगवान शंकर जी के भक्त हो तैसे वो भी भगवान के भक्त है वो कोई तुम ऐसी नहीं है कोई उनमें कोई खराबी नहीं दोष नहीं है वो भी भगवान की भक्ति है ये सब समझाते रहते थे लेकिन इनको कहते हमको ये सब समझ में नहीं आता तो गुरु मित्र मोहित प्रबोध और दुख तो देख आ चरण तो कहते हमारा आचरण उस समय ठीक नहीं था उसको देखकर करके वो दुखी भी रहते।, तो रहते थे दुखी तो इस बात के रहते थे कि किसी प्रकार इसका उद्धार हो जाए इस बात का गुरु को जित इस इसका दुख नहीं था की मेरे साथ देखो तो प्रकार से ये संज्ञान करता है मेरे साथ कपट करता है इस बात का दुख नहीं था मित्र को मित्र को दुख इस बात का था कि इसका उदार किसी प्रकार से तो मन उपज क्रोध गंदी नीति के भावी ये सिद्धांत बताते हैं कि देखो होता संसार में ऐसा है तो उस समय मुं उपजे क्रोध जैसे से वो गुरु हमको समझाते थे कि देखो भगवान जिस भगवान के भक्तों का भी आदर करना चाहिए तब क्या तो हम हमारे तो मन में क्रोध का कैसे कैसे कहते हैं उनको कैसे आकर्म करते हैं कि वही उपज्रोध जब वो गुरु समझाओ कि देखो चाहे शंकर जी हो चाहे कृष्ण भगवान हो चाहे सगों हों चाहे मृगों हों सब परमात्मा के रूप में ऐसे विरोध नहीं करना चाहिए सर ब्रह्म परमात्मा ये कही है जैसे ये बतावे हैं बस जब बुद्धि में भेद बुद्धि कही होगी और वही प्रबल होगी तो खेद ही दिखाई दे अभेद की चाहे बात तो कि कई परमात्मा नाना रूप में इस प्रकार से है मन में जाओ गहराई में जाओ चाहिए लेकिन भेद बुद्धि ये स्वीकार नहीं कर पाते तो कहते समय जब हमारी भेद बुद्धि थी वो जब वो अभेद की बात कहे नीत की बात कहे गहराई शक्ति की बात कहे तो हमारी समझ नहीं आती थी तो वही उत गई अधिक्रोध और गंभीर नीति की भागही कहते गंभीर शक्ति को नीत नहीं उठ सकती से तात्पर अहंकार है यदि जैसे अहंकारी है दंधी है तो उसको कितना भी समझाओ उसको ऊपर एक असर होता नहीं वो उस बात को मानने को तैयार ही नहीं होता वही तो समझा जो समझा है वो स्वयं मूर्ख है मुझे क्या समझाएगा मैं तो करेगा जानता। अब इसका विस्तार देखना हो तो कथा हो चुकी गंगा कांड में रावण की कथा बिल्कुल इसी प्रकार की है हालांकि रावण को कितने लोगो ने कितना समझाया लेकिन रावण ने किसी की बात नहीं मानी आये कोई एक व्यक्ति होता बात बताने के लिए तो कह देता कि भाई ये व्यक्ति एक है क्या बने हम सौ लोग दस लोग पचास लोग हम लोगों का मत ज्यादा श्रेष्ठ है की एक व्यक्ति की बात है ऐसे नहीं जब उसको तो रावण को समझाने वाले सपनों